शिव पुराण रुद्र रुद्रसहिता फिर जल गंध और अक्षत से युक्त एक अर्घ पात्र लेकर उसे दाहिने भाग में रखे उससे उपचार के सिद्धि होती है फिर गुरु का स्मरण करके उनकी आज्ञा लेकर विधिवत संकल्प करके अपनी कामना को अलग न रखते हुए पराभक्ति से सपरिवार शिव का पूजन करें। एक मुद्रा दिखाकर सिंदूर आदि उपचारों द्वारा सिद्ध बुद्धि सहित विघ्नहारी गणेश का पूजन करे लक्ष और लाभ से युक्त गणेश जी का पूजन करके उनके नाम के आदि में प्रणव तथा तो अंत में नमः जोड़कर नाम के साथ चतुर्थी भक्ति का प्रयोग करते हुए नमस्कार करें यथा ओम गणपतिये नमः अथवा ओम लक्ष लक्ष्य सिद्ध बुद्धि सहिताय गणपतिये नमः तदनंतर उनसे क्षमा प्रार्थना करके पुनः भाई कार्तिकेय सहित गणेश जी का पराभक्ति से पूजन करके उन्हें बारंबार नमस्कार करे तत्पश्चात सदा द्वार पर खड़े रहने वाले द्वारपाल महोदय का पूजन करके सती साधवी गिरिराज नंदिनी उमा की पूजा करें। तंदन कुमकुम तथा धूप दीप आदि अनेक उपचारों तथा नाना प्रकार के नैवेद्यों से शिव का पूजन करके नमस्कार करने के पश्चात साधक शिव जी के समीप जाए यथा संभव अपने घर में मिट्टी सोना चांदी धातु या अन्य पारे आदि की शिव प्रतिमा बनाए और उसे नमस्कार करके भक्त परायण हो उसकी पूजा करें उसकी पूजा हो जाने पर सभी देवता पूजित हो जाते हैं मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उसकी स्थापना करें अपने घर में रहने वाले लोगों को स्थापना संबंधी सभी नियमों का सर्वथा पालन करना चाहिए भूत शुद्धि एवं मातृकान्यास करके प्राण प्रतिष्ठा करें, शिवालय में दीप पालों की भी स्थापना करके उनकी पूजा करें, घर में सदा मूल मंत्र का प्रयोग करके शिव की पूजा करनी चाहिए वहां द्वार पालों के पूजन का सर्वथा नियम नहीं है भगवान शिव के समीप ही अपने लिए आसन की व्यवस्था करें, उस समय उत्तराभिमुख बैठकर फिर आचमन करें उसके बाद दोनों हाथ जोड़ कर, तब प्राणायाम करे प्राणायाम काल में मनुष्य को मूल मंत्र की दस आवृत्तियाँ करनी चाहिए हाथों से पांच मुद्राएं दिखाई दिखाएं यह पूजा का आवश्यक अंग है इन मुद्राओं का प्रदर्शन करके ही मनुष्य पूजा विधि का अनुसरण करे तदनंतर वहां दीप निवेदन करके गुरु को नमस्कार करे और पद्यासन या भद्रासन बांध कर बैठे अथवा उत्तानासन या पर्यंकासन का आश्रय लेकर सुखपूर्वक बैठे और पुनः पूजन का प्रयोग करें, फिर अर्घपात्र से उत्तम शिवलिंग का प्रक्षालन करें, मन को भगवान शिव से अन्यत्र न ले जाकर पूजा सामग्री को अपने पास रखकर निम्नांकित मंत्र समूह से महादेव जी की आवाहन करें। कैलास शिखरस्थम च पार्वती पतिम यथोक्त रूपिणम शंभुम निर्गुण गुण पंचवक्ं दस भुज त्रिनें वृषभध कर्पूरगौरम दिव्यांगं चंद्रमौलि कपल दिन व्याघ्रचरमोत्तरी चजचरमांबरम शुभम वाशुक्यापरीतांगं पिनाद्यायुधा सिद्ध यस्ग्रे निर जय जयती शब्दे भक्तपुंजक तेजस दुस्सह नुर्लभ दिवे सरण्यम सर्वस प्रसन्न मुखपंकज वेद साइत विष्णु ब्रह्म नुत सदा भक्तवत्सलमानंदम शिवयाम्यहम